रामकृष्ण लीला प्रसंग, गुरु भाव से तीर्थ तथा साधु संग, अवतार पुरुषों के जीवन रहस्य की करने में कर्मवाद समर्थ नहीं है। इसका कारण अवतार वर्ग साधारण जीवों की तरह नहीं होते युक्ति तर्क के द्वारा इस बात को समझाना आवश्यक नहीं है उनके भीतर अचिंत कल्पनातीत शक्ति के प्रकाश को देख ही देव नतमस्तक हो हृदय से उनका पूजन करते हैं तथा उनकी शरण लेते हैं महर्षि कपिल आदि भारत के तीक्ष्ण बुद्धि दार्शनिकों ने ऐसे अदृष्ट पूर्व शक्तिमान पुरुषों के जीवन रहस्य को उद्घाटित करने का विशेष प्रयास किया है साधारण लोगों की अपेक्षा उनके भीतर अत्यधिक शक्ति के विकास का क्या कारण है यह निर्णय करने में प्रवृत्त हो उन्होंने सर्वप्रथम ही यह अनुभव किया कि कर्मवाद इसकी मीमांसा करने में पूर्णतः असमर्थ है क्योंकि साधारण लोग प्राय स्वार सुख के निमित्त ही शुभ शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं किंतु अवतार पुरुषों के कार्यों की विवेचना से यह विदित होता है कि उनमें इस उद्देश्य का सर्वथा अभाव है दूसरों का दुख दूर करने की इच्छा ही उनमें में उत्साह का संचार कर उनको कार्य में प्रेरित करती रहती है और इस इच्छा के सम्मुख वे अपने समस्त भोग सुख को एक साथ बलिदान कर देते हैं साथ ही पार्थिव मान सम्मान की अभिलाषा उस इच्छा के मूल में निहित हो यह भी देखने में नहीं आता क्योंकि लोकना पार्थिव मान सम्मान आदि को देकाक देष्ठा की तरह ही संपूर्ण रूप से त्याग देते हैं देखो नर और नारायण इन दोनों ऋषियों ने जगत कल्याण का उपाय निर्धारण करने के लिए दीर्घ काल तक बद्रिकाश्रम में तपश्चर्या की थी श्री रामचंद्र ने प्रजा के कल्याणार्थ अपनी प्राण प्रतिमा सीता तक को त्याग दिया श्री कृष्ण ने सत्य तथा धर्म की प्रतिष्ठा के लिए ही प्रत्येक कार्य का अनुष्ठान किया बुद्धदेव ने जन्म जरा मरण आदि दुखों से जीव के उद्धार के निमित्त राज्य संपत्ति का परित्याग कर दिया ईसा ने इस दुख शोकाकुल पृथ्वी में प्रेम स्वरूप परम के प्रेम राज्य की स्थापना के लिए अपना प्राण तक कर दिया। ने ने अधर्म के के विरुद्ध ही ही ही तलवार धारण की। शंकर अनुभव में यथार्थ शांति निहित है। को यह समझाने लिए ही अपनी सारी शक्तियों नियोग किया एवं चैतन महाप्रभु ने एकमात्र हरिनाम के भीतर ही देव की कल्याण कारिणी समस्त शक्ति विद्यमान है यह जानकर संसार के भोग सुख को तिलांजलि दे के के साथ के प्रचार में में ही अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया किस किस स्वार्थ ने इन इन महान आत्माओं को इन कामों में किया था किस आत्म सुख की आकांक्षा से प्रेरित हो उन्होंने अपने जीवन में इतना कष्ट उठाया था अवतार पुरुषों में बाल्यावस्था से ही मुक्त आत्माओं के शास्त्र निर्दिष्ट लक्षणों के विकास को देख दार्शनिकों को मीमांसा सांख्य मानुसार वे प्रकृति लीन श्रेणी के अंतर्गत है दार्शनिकों ने यह भी देखा कि असाधारण मानसिक अनुभव के फलस्वरूप मुक्त पुरुषों के शरीर में जो लक्षण उपस्थित होते हैं तथा के अनुसार वे जो मानते हैं वे लक्षण समूह उन महान आत्माओं के जीवन में विशेष रूप से विकसित है अतः उन्हें उन पुरुषों को एक नवीन श्रेणी के अंतर्गत करना पड़ा सांख्यकार कपिल का कथन है कि इनके भीतर एक प्रकार की महान उदार लोकैसना या लोक कल्याण की वासना विद्यमान रहती है इसलिए वे लोग पूर्व जन्मों की तपस्या के प्रभाव से मुक्त होकर भी निर्माण पदवी में अवस्थान नहीं करते प्रकृति में लीन बने रहते हैं अथवा प्रकृति के अंतर्गत सारी शक्तियां ही उनकी शक्ति है ऐसा अनुभव करते हुए वे एक कल्प तक अवस्थान करते रहते हैं एक ही उनमें से जो किस कल्प में अपने को इस प्रकार शक्ति संपन्न समझा करते हैं साधारण मानव उनको ही उस कल्प में ईश्वर माना करते हैं क्योंकि प्रकृति में जितनी भी शक्तियां हैं उनको जो अपनी कहकर अनुभव करने में समर्थ होते हैं वे उन शक्तियों का अपनी इच्छानुसार प्रयोग तथा संहार कर सकते हैं जिस प्रकार हम लोगों में से प्रत्येक के शरीर तथा मन में प्रकृति की जो शक्तियाँ विद्यमान हैं उन्हें अपनी समझ कर अनुभव करने के कारण ही हम उनका प्रयोग कर पा रहे हैं उसी प्रकार प्रकृति की सारी शक्तियों को अपनी समझ कर अनुभव करने के कारण वे भी अपनी इच्छानुसार उनका प्रयोग कर सकते हैं इस तरह सांख्यकार कपिल ने सर्वकाल व्यापी ईश्वर के अस्तित्व को न मानते हुए भी एक कल्पव्यापी सर्वशक्तिमान पुरुषों के अस्तित्व को स्वीकार कर उन्हें प्रकृति की व्याख्या प्रदान की है किंतु वेदांतवादी ने एकमात्र ईश्वर पुरुष के नित्य अस्तित्व को स्वीकार कर यह मानते हुए कि वे ही जीव तथा जगत रूप से प्रकट हैं उन समस्त विशेष शक्ति संपन्न पुरुषों को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ईश्वर के विशेष अंशभूत कहकर स्वीकार किया है केवल इतना ही नहीं ऐसे पुरुष लोक कल्याणकारी किसी एक विशेष कार्य के निमित्त ही आवश्यकतानुसार जन्म लेते हैं एवं तदनुरूप शक्ति संपन्न होकर आने के कारण ही उन्होंने उनको आधिकारिक की संज्ञा प्रदान की है अर्थात किसी कार्य विशेष के लिए अधिकार प्राप्त अथवा उस कार्य को संपन्न करने के भार एवं सामर्थ्य युक्त ऐसे पुरुषों में स्वल्पाधिक शक्ति के विकास को देखकर एवं इनमें से किसी के कार्य को समग्र पृथ्वी के समस्त लोगों के सर्वकालीन कल्याण के निमित्त अनुष्ठित तथा किसी के कार्य को किसी प्रदेश विशेष या उसके अंतर्गत किसी एक स्थल विशेष के लोगों के कल्याणार्थ अनुष्ठित होते देखकर वेदांतवादी ने पुनः उनमें से कुछ पुरुषों को ईश्वरावतार तथा कुछ को सामान्य अधिकार प्राप्त नित्य मुक्ति ईश्वर कोटि के पुरुष कहकर निर्देशित किया है वेदांतवादी के इस मत को आधार मानकर ही पुराणकारों ने आगे चलकर कल्पना की सहायता से अवतार पुरुषों में से कौन ईश्वर के कितने अंश सम्भूत है यह निर्धारित करने के प्रयास में कहीं कहीं सीमा का भी कुछ उल्लंघन किया है एवं भागवतकार ने एते चांस कलाह कलाहपुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इत्यादि वचनों का प्रयोग किया है हमने इससे पहले पाठकों को एक जगह यह समझाने का प्रयास किया है कि गुरु भाव स्वयं ईश्वर का ही भाव है अज्ञान मोह में फंसा हुआ जीव स्वयं पार जाने में असमर्थ है यह देखकर वे ही अपार करुणावश उसका उस स्थिति से उद्धार करने के निमित्त आग्रहशील होते हैं ईश्वर के इस करुणापूर्ण आग्रह तथा इस भाव से प्रेरित होकर उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयास आदि को ही श्री गुरु एवं गुरु भाव कहते हैं साधारण मानव की धारणा तथा समझने की सुविधा के लिए वह गुरु भाव कभी कभी विशेष मनुष्य का स्वरूप धारण कर सदा से लगातार हमारे निकट प्रकट होता रहा है संसार उन पुरुषों का ही अवतार रूप से पूजन कर रहा है अतः यह स्पष्ट है कि अवतार पुरुष ही साधारण मानव के यथार्थ गुरु हैं